निकल जाए इस शरीर से क्या रहेगा इसमें किस लायक है ये क्या है कोई इंद्रियों के व्यापार आप अनुभव कर सकोगे क्या आप राणी का व्यापार आप अनुभव कर सकेंगे बिल्कुल नहीं तो कुछ नहीं रहेगा इसलिए मानना पड़ेगा इस शरीर आंगा से भिन्न कोई चीज है जिसके कारण से ये शिव था और अब शव हो गया मानना पड़ेगा वो जब भिन्न वस्तु है वही आत्मा है वही ब्रह्म है कोई है जो तुमसे द्वारा पूछा हुआ प्रश्न का उत्तर है। अस्य शरीर आत्मा शरीर में सिर्फ क्या है आत्मा विस्रंस मानस्य भ्रंशमानस्य। मानस भ्रंशमान से देहता दे अवसरंसमान भ्रंशमान कौन देही देहवान आत्मा कहते नष्ट होगा वो भ्रंशमान का मतलब अवसरंसमान मतलब में कहते नहीं नहीं विस्रसन शब्दार्थ माह विश्रंसन शब्द स्वयं श्री श्रुति कहती है देहा विमुच्यम देह से शरीर से अलग होने पर। को परिशीष्य प्राणादि कलापे किंचन परिशिषते क्या रहेगा प्राणादि कलाप क्या कुछ भी नहीं परिशिष्ट रहेगा अत्रहे पुरस्वामीन विद्रवण इव पुरवासी न जैसे पुर के स्वामी जब पुर को छोड़ देवे तो पुरवासी कर तो वह तो क्या करेंगे सुरक्षित राजा ही भाग गया प्रजा क्या करेगी प्रजा भी भीड़ के भाग जाएगी वहां गांव तो के गांव बदल जाते जगह इसीलिए वासी नाम भी ऐसी आत्मा अपगमे जिस आत्मा का पगम हो जाता है इस आत्म शरीर में रहने वाले अन्य जितने भी दे प्रजा सब क्या करते हैं इस पुर को क्या कर चले जाते हैं रात का निकल पड़ा तो ये इंद्रिया जितने भी है सारे के शरीर भी यहाँ से निकल के ये मुर्दा जैसे नगर पड़ा रह गए अब क्षण मात्र कार्यक्रम कलाप रूपम सर्विधम हत बलम विधतम भवदी मात्र से कार्यक्रम कलाप रूपा ये जो था सर्वम विधम संपूर्ण जो है शरीर हतबलम रहित होकर के विध्वस्तम भवदे विवधे जिसके कारण से ऐसे हुआ था सिद्ध। वह श्रीराज संपूर्ण राज से भिन्न है यह बात सिद्ध हो गया तो पूर्व पक्षी कहता है आप लगते व्याकरण पढ़े विना ही बोलते जाते व्याकरण तो पढ़े होंगे नहीं पढ़े? जीव किसको कथे जीव से प्राण धारणे धातुपाठ तो में जीवा प्राण धारणेगा जो प्राण को धारण करे जब प्राण को धारण न करे वो जीव ही नहीं भिन्न कैसे होगा जब तक प्राण धारण कर रहा है तो जीव है यहाँ प्राण धारण नहीं कर रहा है तो जीव नहीं है बात करता हूँ इसलिए प्राण आदि से भिन्न आत्मा कैसे करोगे प्राण धारण कर रहा है तो आत्मा है प्राण धारण नहीं कर रहा तो आत्मा भी नहीं इसलिए प्राण सात आत्मशब्द का व्याख्या हुआ ना जीव श्री व्यवस्था जो है प्राण धारणा प्रक्रिया तो है निर्देश तो है नहीं बिना तो कैसे सिद्ध सपेक्षता सिद है जिस को नहीं आए। नहीं। वो चक्कर में आएगा इसलिए प्रश्न पूछ रहा है श्याल मतम हो गए ऐसी बात प्राण अपान आदि अपगमादम विध्वस्त भगवती वास्तविकता तो यह है आत्मा का निकलने से ये शरीर मरा नहीं है प्राण आदि का निकलने से शरीर मरा है प्राण निकल गया लोग भी नहीं कहते प्राण गया अब ये छोड़ी वेदांति की कथा प्रवचन संस्कार पढ़ा हुआ है क्या आत्मा भी चला गया कथाकारों की बात सुन कर के ये आदमी को हालत पड़ गया कत्मा चला गया वो आत्मा जो है जहा भी गया वहाँ सुखी रहे मान के श्राद्ध वगैरह करते तो वास्तविक आत्मा निकला आने वाला न जाने वाला है फिर आने जाने वाला वस्तु वस्तु में क्या है प्राण है इसलिए प्राण ही आया प्राण गया इसलिए प्राण से आता सकता पक्षी कहता है प्राण प्राणाद्या निक्त आत्मापगवाद प्राणादि रेव ही मृत्यु जीव थी न की उन प्राणालियों से बिन कोई आत्मा है और उस आत्मा का अपगम के कारण से प्राणाधिया नष्ट हुए हैं ऐसा भी आप नहीं कह सकते प्राणादि रे वही मरती जीवती क्यूँकी प्राण से ही यह मनुष्य जिंदा होता है प्राणादि रही होने पर ही यह मनुष्य मरता है इसलिए निर्णय हुआ शरीर जमीन क्या है प्राण है आत्मा नहीं।, नहीं है पूर्व आशंका है उसके जवाब में कहते हैं कि भाई इस संसार में कोई प्राण अपान के कारण से जिंदा नहीं है मल्कि प्राण अपान वस्तु भी अपने स्वस्वरूप एवं सत्ता की प्राप्ति करने के लिए आत्मा के अधीन ही है इसलिए कहते नहीं कदस्ती ऐसी शंका आप न खे क्यों न प्राणे न पानी न मृत्यो जीव जी कशन इतरे न तो जीवन दे ये आश्रित कहते कोई भी देहदारी मनुष्य कश्चना मर्त्यो कोई भी मनुष्य कोई भी जीव जंतु संसार के अंदर प्राण के द्वारा या अपान की सहायता से जो न जीवती न प्राणे ने जीवती न व अपान जीवती इकरेण तो जीवन देान आर्य से भी जो भिन्न है आप जिसकी सत्ता से सत्तावान हुए हैं जिसके प्रकाश से भी प्रकाशमान हुए हैं जिनकी चेतनता के कारण में चेतना चेतनता हुई है जिनकी जो के कारण से इनके क्रियावत्व तो देखने में देख रहे हैं वो तो सारा सारा चीज जिसकी वजह से है यस्मिन ये पाश्रतो जिसमें ये दोनों के दोनों आश्रतो का प्राण और पान शरीर को धारण कर रहे हैं उस का नाम आत्मा है वह इन प्राण और पान से दोनों से भिन्न है अपान ना रहे तो शरीर उड़ जाए हवा में शरीर उड़ते ही रहेगा सिख नहीं सकता फिर यह अपान इसको खेंच के नीचे की रखा हुआ है कहा ऊपर के और खेच रहा और ऐसा है दोनों का बराबर है थोड़ा सा भी रात तो गड़बड़ा जाएगा इसलिए क्या होता है जब अपान वाई गड़बड़ा जाए करके दुड़ से गिर जाएगा उड़ तो सकता नहीं प्राण का सुन नहीं रहेगा उस समय ऐसे होगा दस्त बार बारह बारह बार लड़े तो क्या होगा आज लड़का लगता है चल ही नहीं सकता क्या प्रणवायु बिगड़ गया है जब प्राणवायु बिगड़ जाता है तो उठता है तो बैठ नहीं पाता है बैठता है तो उठ नहीं पाता है ये दुर्दशा हो जाती है अभी तो इसलिए जो प्राण और अपाणी शरीर को धारण किए हुए हैं वे तो प्राण और अपाणी जिस पर आधारित तो होकर शरीर को धारण कर रहे हैं जिसमें अधिष्ठित होकर इस पर इसका जो है संचालन कर रहे हैं उस तत्व आत्मा कहते हैं जो इन दोनों से भिन्न अवश्य होगा नहीं तो वो इनको सत्ता प्रदान नहीं कर सकता जो आश्रय प्रदान करने वाला है वह स्व आश्रित से अवश्य भिन्न होता है यानी जो आश्रय को प्रदान करता है निश्चित रूप से वह स्व आश्रित वस्तुओं से भिन्न ही होता है यह मानना पड़ेगा यही देखा गया हम लोग इस मकान से भिन्न नहीं यानी भिन्न है अरे ये मकान भी हमारे अधीन है जब चाहे तो बेच दो, इसके अधीन हम नहीं है तो हमारे अधीन ये सब चीजें है अत हम इनसे भिन्न भी स्वतंत्र है इसी प्रकार से आत्मा के अधीन ये सारी चीजें हैं, प्राण आदि और उसके द्वारा होने वाला संचार आदि ग्रिया सब कुछ इसरा प्राणादियों से भिन्न है यह सिद्ध होता है न प्राणी न पानी न चुरादि इंद्रियों को भी ले लो पंच प्राण वृत्तिया और इंद्रियों को भी उपलक्षण है मर्त्यो मैंने मनुष्यो देहवान कश्चन जीवती न को भी जीवती कोई भी इन चीजों से जिंदा नहीं ऐसा परार्था नाम साहत्यकारिता जीवन हितुत्तम उत्पाद है सबके लोग कैसे हैं? ये भी परार्थ के लिए शरीर किस लिए प्राण इंद्रिया के लिए प्राण इंद्रिया किस लिए आत्मा के लिए जो परार्थ होता है वह जो साहत्यकारी है वह जीवन का कारण नहीं माना जा सकता जो जो साहत्यकारी होते है और दूसरे के उपयोग में आने वाले होते हैं वे कभी अपने आप में स्वतंत्र स्वरूप वाले नहीं हो सकते वह शरीर के जीवन का कारण नहीं हो सकता शरीर भी साहित्यकारी है शरीर भी अन्योन के लिए होते हुए स्वयं में सिद्ध होकर अपराधी की अपेक्षा भी, भी न करे तेरा ऐसा नहीं देखा गया जो साहत्यकारी होता है और जो परार्थ होता है वह निश्चित से स्व भिन्न के लिए वह करता है वह स्व स्वयं के लिए नहीं हो सकता शरीरवत इसे प्राण इंद्रिया आदि पक्ष क्या बनाऊंगा प्राण और इंद्रिया आदि कैसे है, है? जीवन हेतु न भवि तुमरंथी वह जीवन का हेतु तो नहीं हो सकते क्या परार्थत्वाद साहत्यकारी यथा शरीरम इसे शरीर स्वयं जीवन हेतु न शरीर भी जो है स्वयं स्व के प्रति कारण नहीं हो सकता परार्थक पाक साहत्यकारिक यथा घटा जैसे घट भी साहत्यकारी है पराराप्त के लिए है स्वयं का जीवन के प्रति कारण नहीं हो सकता इंद्रियों के प्रति तो हमने घटा ले दिया ना तो तीन हनुमान बनाओ कौन से आत्म किया प्राण जो है पराप के लिए होते है साहत्यकारी भी है अतः जीवन के कारण नहीं है इंद्रियों के समान इंद्रिया भी इसी प्रकार से जीवन के कारण नहीं है क्यों क्योंकि वो परार्थ के लिए हैं और भी हैं शरीर के समान इधर शरीर भी जीवन के कारण नहीं हो सकते है क्योंकि वे भी परार्थ हैं परार्थ के लिए हैं है। पर प्रयोजन के लिए हैं और साहित्यकारी भी हैं घट के समान कितने हो तो, जाए शुद्ध न परार्थ के लिए न स्वास्थ्य कार्य है आते हैं जीवन का कारण है से नहीं नहीं। तो नहीं। ना अनुमानों से कोई लेन देन प्राणाधिक वो तो प्राण को सिद्ध कर रहे हैं न शरीर में प्राण है कर सिद्ध कर रहे हैं ना आत्मा की स्थिति कैसे होगी उससे हम आत्मा को सिद्ध कर रहे हैं ना पृथक शरीर प्राराधी वाला है ये कहने से क्या फायदा हुआ आत्मा है कैसे सिद्ध हुआ साध्य में आना चाहिए कोटि तो हेतु है वो भी हेतु है नहीं नहीं कैसे कर दोगे तो पता चल जाएगा अपने आप कते हैं ऐसा बरा साहत्यकार जीवन हेतु तो तम न उपित सिद्ध कर रहे हैं कि जीवन के हेतु नहीं हो सकते ये सिद्ध कर रहे हैं शादी क्या हो रहा है जीवन हेतु नी ये हो रहा है शादी अथेवा और जो कहा ये ये उसका विशेषण विशेषण भी हेतु को टीम ही जाएगा स्वार्थ ना असहत्य न पायण किया सिद्धे को जो स्वार्थ है और असहत है परिशित जो इन सब से भिन्न है कोई उसी के द्वारा सतो अप्रयुक्त सहतना दृष्ट ऐसे दूसरे वस्तु के द्वारा अप्रयुक्त होते हुए भी सहत वस्तुओं की अवस्थिति हम नहीं मान सकते न देखा गया संसार में ग्रह आदि नाम यथा लोक है जैसे ग्रह आदि जिस घर का कोई मारे गयी उस घर को क्या गएंगे एक खंडर है ये भूत बंगला है क्या दोस्तों मालिक भूत हो जाएगा इसलिए भूत बंगला है कहेंगे उसको कोई नहीं तो कहेंगे खंडर है ये तो बोलते हैं। तो तक हो जाएगा खंडर है मतलब क्या किसी के आवास के योग्य नहीं जैसा लोग हम ये देख रहे हैं साहत्यकारी जो मकान है वो परार्थ होने के नाते कोई पर दूसरा वस्तु के बिना वह वह ग्रहियों को हम सात वस्तु की अवस्थिति नहीं मान सकते तथा प्राणादि नवी इसी प्रकार ऐसी प्राणादि भी सहत होने के कारण से अवश्य ही आत्मा के लिए मानना ही पड़ेगा अतः इतरेदिव लक्षण सर्वे सहता सन तो जीवंती प्राणा धारयती इसीलिए अतः इतरे नाणादि विचे न जो प्राणादी हैं, इन सब से जो विलक्षण है जो इन सब से दूसरा है भिन्न है वही सर्वे सहता संदो जीवंती उसी के द्वारा ये सारे के सारे वस्तु सहत होकर जीवित है प्राणान धारयती और प्राणों को धारण करते है इसमिन सहत विलक्षण आत्मनी सदी जिस सहतों से विलक्षण उस आत्मा का होने पर ही परस्विन क्षुरा संहत उपास पर, जिस पर में ही ये दोनों के दौरान चक्षरादियों के सहित तो, सहत उपासहत होकर उपास असहत से अर्थ प्राण पान आदि स्व व्यापार कुरन वर्त जिस असहत पदार्थ के लिए ही ये प्राणा प्राणाली अपने अपने व्यापारों को करता हुआ रहते हैं और प्राणादि जो है स्व्यापार को सह होकर करते हुए रहते हैं अन्य सिद्ध अभिप्राय निश्चित रूप से इन प्राणादियों से भिन्न प्राणा है ये सिद्ध हो गया धनता इधानीम पुनरअपीला तत्व को दूसरी प्रक्रिया ऐसी बताने जा रही जो ही कारण है दुर्विज्ञता सूक्ष्म अंत इधम ब्रह्मच्यामि गृह सनातन यथाचार मरण प्राप्य आत्मा गौतम हे गौतम है न अब मैं तुम्हें फिर भी उस गोपरीय जो सनातन ब्रह्म है उसी को अच्छी प्रकार से बतलाना चाहता हूँ अर्थात जो इस ब्रह्म को नहीं मान शरीरादि से भिन्न उस शुद्ध आत्मा को स्वीकार नहीं करते हैं उन लोगों का किस शरीर के मर जाने के बाद उन जीवात्माओं की क्या गतिविधि होती है वो हम तुम्हें बताएंगे मरणम प्राप्त ब्रह्म को न जानने के कारण से शरीर आदि के मरने की प्राप्ति होने पर आत्मा किम भवती वा जिस प्रकार का होता है वो उस प्रकार का चीज को हम तुम्हें अभी बतलायेंगे क्या क्या प्राप्त होता यो निम से बोलेंगे हम दानी पुनर्भि तुभ्यम इदम गुहम गोप्यम ब्रह्मम चलंतनम रोक्ष बाबर् पुनः मैं तुम्हारे तुभ्यम इदम यह जो गुहम मन गोप्यम अत्यंत रहस्यपूर्ण अत्यंत गहन विषय पूरा ये जो ब्रह्म है सनातन चलंतन है उसके बारे में तुम्हें कहूंगा ये जिसके विज्ञान से सहल संसार से आपको परम प्राप्ति होता है और अविज्ञान अविज्ञाना अविज्ञान से मरण प्राप्त जिस शरीर आदि उनके मरण प्राप्त होने पर हो यथा आत्मा भवती वह परिच्छ भाव को युक्त से युक्त तो जीव जो है क्या स्थिति होता है क्या दिशा होती है यथा सुंदर जिस प्रकार जो संसार को प्राप्त करता है उसी को तथा तो उसी प्रकार को मैं तुम्हें सुनाता हूँ सुणु हे गौतम प्रपद्य श्रीरत्ता यदे न मन अनुसंधि यथा कर्म यथाश्रुतम अज्ञानी ज देहाभिमानी हुआ करता है वो अपने कर्म यथा कर्म और यथाश्रुतम जितना के पास उपासना ज्ञान है चिंतन है उसके अनुरूप ही वह यौनिम अन्य केपद्युंद है कस्मी शरीर जो ज्ञान से विहीन जो देही है आज जीवात्मा वे लोग जो है पुनः योनि द्वार को ही बारम्बार शरीर प्राप्त करने के लिए प्राप्त होते रहते हैं शरीर को धारण करने के लिए ही वे किसी किसी योनि में चले जाते हैं और अन्य कुछ लोग ऐसे हैं जो शरीर धारण के भी अधिकारी नहीं इस प्रकार के तो क्या होते वो स्थान मन अनुसंधे स्थावर भाव को प्राप्त हो जाता कुछ तो चंदम भाव में जाते हैं कुछ तो है प्राप्त कर जाते हैं कहने का मतलब जो अज्ञान वाला है ब्रह्मज्ञान रहित है निश्चित रूप से इस चौरासी ला के नियो में बारम्बार घूमते रहेगा घूम कबीरा कहता है इसीलिए दो पाठन के बीच दो पाठन क्या है राघ द इसी का भी चब फा हुआ ये जो है ना चटनी पिसा जा रहा है चटनी पाउडर पीसते कि नहीं तुम्हें बेचारा है पिसा जा रहा है कितने चक्कर काटता ही रहता है काटते ही रहता है पिसते है तो थोड़ी पिसके आएगा इसे मोटा मोटा पिसके निकल भी जाते है, तो क्या करते हैं फिर वापस उसी में डाल देते फिर उसको मारते है खूब पीसते उसी प्रकार बारम्बार पिसा जाता है बेचारा ये बचता नहीं है शुक्र बीज समर्दा सुंदो शुक्र श्रनिक से युक्त होकर के अन्य के चित अविद्यावंदो मूढ़ अविद्यावान मूढ़ लोग जो है प्रपत्यंत किम प्रपत्यंत शरीर है शरीर गृणार्थ मेरा देह शरीर को ग्रहण करने के लिए देहवान होकर धोते हुए ये समस्त जो मूढ़ अविद्यावान जीव योनि को योनि द्वार को प्राप्त करते रहते हैं योनि प्रविशंधित्यर्ता अन्य गलत योनि में प्रवेश करते हैं कारण में स्थानम वृक्षावर भावम अन्य अन्य अधमा। अत्यंत अध्यंत अध वृक्षादितावर भाव कौन प्राप्त करेगा जो पूर्वक जो योनि द्वार को प्राप्त करने वाले से भी निकृष्ट कोटि का मरणम प्राप्ति अनुसंध्य अनुगछे क्यों ऐसा होता है यथा कर्म यदि कर्म तद यथा कर्म जो व्यक्ति जिस प्रकार का कर्म किया है उस व्यक्ति को कहते हैं यथा कर्म यही रियाल शंकर मै ये जन्म निक्रतम तदव जो जिन जिन लोगों के द्वारा जिस जिस प्रकार के कर्म इस जन्म और पूर्व जन्मांतर में किया हुआ है वह सारे मिलकर के उसका फल देने लगते हैं उसके अधीन होकर के वह शरीर को प्राप्त करता है तथा यथा श्रतम यह आदर्श विज्ञान जितना जिस जिस प्रकार का वह ज्ञान को उपार्जन किया है ग्रहण किया है कथा किया हुआ है तद अनुरूप में शरीर प्रतिबद्ध उसके अनुरूप शरीर वो प्राप्त कर लेते है यथा प्रत्यमी संभव ये दूसरी शर्ति कहती है अपने बुद्धिजन के रूप ही उसका जन्म होता है यथा प्रज्ञा मन जिस बुद्धिजन जो वासना ये बुद्धि में जिस प्रकार की जो है वासनाएं होती है उसी वासनाओं के अनुरूप वह जन्म लेता है ऐसी श्रत कहती है जिसके साथ आप जितनी आसक्ति हो जाए उतनी उसी प्रकार की भावना उसी प्रकार की जो है आकार मरण काला वन में आपका अनुभव में आता है तो हम में, यही तो है और हम कहानी में यही तो प्रेदा भैंस। और हो रहा प्रिय हो चुकी थी जो बंद कर तो उसकी भैंस दिखाई थी मरने का आवाज तो निश्चित दिखाई देता हो नहीं दिखाई देगा वो तेन गुरु की कृपा है वो भैंस उनसे हम ब्रह्माष्टमी हो गया एक अलग बात है नहीं इसलिए जिसकी आप जैसी भावना इसलिए कुत्ता बिल्ली पालना बहुत बेकार चीज है सब कुत्ते बिल्ली बन जाएंगे वहाँ इनके प्रति पता नहीं अपने बच्चों से भी ज्यादा आसक्ति उनके प्रति हो जाता है ऐसे बहुत लोगों को देखा और जिनके आप बच्चे छे छे छात्रा कुत्ते पालते हैं अरे उससे अच्छा कुछ अनाथ तो बच्चों को लेते पालते अब उनमें इतनी आसक्ति कर लिया है कि वो पूछो ही मन उनके बिना सोएंगे नहीं वो नहीं खाएंगे तो खाएंगे नहीं हैं। नहीं, <laughs> तो नहीं पाल रहे हैं लोग हर चीज को पाल रहे इसलिए तेरा अमृतम अविनाश विचे कहा इसलिए कहते यद प्रतिज्ञा तुम गुम ब्रह्म पक्षा में थी अब उस गुरी ब्रह्म के बारे में कहने जा रहे जिसको कहा था कि मैं कहूंगा उसकी स्तुति के लिए कहा जो उस ब्रह्म को नहीं जानता है उसकी क्या दुर्दशा होती है हे वरण किस किया उस ब्रह्म विद्या की स्तुति के ताकि नचिकता के अंदर सावधानी उत्पन्न कर दिया जाए सजा लाई जाए ताकि वो सतर्क होकर के उस कोई तत्व को समय प्रकार समझने की चेष्टा करे इसलिए जान करके स्वामी मंत्र को बीच में टपकाया गया था स्तुति के प्रोप में अब उस प्रतिज्ञात अर्थ बताने जा रहे हैं येषु सुप्तेश कामम कामम पुरुषो तदेव शुक्रम तद तदेव अमृत तत्म लोगोकाशला सर्वे तदुना कशन एक कद यश सुप्ते सुप्तेषु जागर्तिशु सुप्तेष्वि हेषु जागर्ति काम कामं, कामं च पुरुषो निर्माण सब पुरुष ब्रह्म युष त सर्वेद वाया पुरुष सभी इंद्रियों के सोच जाने के बावजूद भी जगह रहता है और क्या करता है अपनी इच्छा के अनुरूप कामम कामम निर्मिमाला जगती अपने अपने अविष्ट पदार्थों प्रचार करता हुआ जो जगह हुआ रहता है वह ब्रह्म है आवप्न में अपने इच्छा के अनुरूप वस्तुओं को निर्माण कर लेता है तदेव शुक्रम वही शुद्ध है वही ब्रह्म है तदेव अमृत मुच्छते उसी को लोग शास्त्रकार लोग अमृत करके भी कहते हैं। उसमें ही तस्मेरा लोकाश्रद्धा पृथ्वी संपूर्ण लोग आश्रित सर्वे कद न अत्य कोई भी वस्तु सभी के सभी में से कोई भी सर्वे कश्चना सभी सर... या तो सर्वे लोग कर दो सभी के लोगों से भी लोग में आश्रित है कश्चना कोई भी वस्तु उस ब्रह्म का चक्रवरण नहीं कर सकता यही वह ब्रह्म है जिसके बारे में धर्मित्र धर्माद इत्यादि उनसे पूछा था ब्रह्मा ब्रह्म बक्षा मीति जिसकी प्रतिज्ञा किया गया था ब्रह्म के बारे में कहूंगा करके उसके बारे में कहा जाता है येषु सुप्तेशु जागर्तिकामं काम कामश निर्मीण तदेव शुक्रम दृत मुच्योका श्र सर्वे तदो सुप्तेशु कशन केशो प्राणाज सर्वेन्द्रिय सो प्राणाज मैंने प्राण घर इंद्रिय का एक नाम है घरिया मैंने कर्मेंद्रिय सब सो गए हो जो पुरुष इसके अंदर सोया हुआ नहीं रहता यह एस जागरती यह पुरुषा जागरती जो पुरुष इसमें जगा हुआ रहता है और कामम कामम निर्भिमा अपने अपने अरिष्ट पदार्थों की रचना कर लेता है और स्वप्न को देखते रहता हुआ जगह रहता है जागृति तदेव शुक्रम बस वही शुद्ध है जागृति सकल पदार्थों से भिन्न हो करके स्वप्न में अपने मर्जी का पदार्थों के साथ संबंध करता हुआ फिर उसको भी त्याग करके बिल्कुल अलग रह जाता है शक्ति में निश्चित रूप ऐसी यह इन सभी के सम्बन्ध उत्पन्न वो दोष से रहित शुद्ध है इसमें कोई संशय नहीं है ब्रह्मा इसलिए वही सभी शास्त्र में कहा अमृतम ब्रह्मा तदेव अमृत मुच्चते वही ब्रह्म है वही शास्त्र में कथित अमृत पदार्थ है तस्वीन उसी ब्रह्म में उसी जो है शुद्ध स्वरूप में ही लोका सर्वे श्रद्धा पृथ्वी आदि सम्पूर्ण लोक आस अतः तत् न अत्य कश्चन उसका कोई भी अतिक्रमण नहीं कर सकता यही है वह तत्व जिसके बारे में तुमने पूछा था दे सत्य प्राणादिश जागर था न स्वीति वो सोतानी सारी इंद्रिया सो गई लेकिन वह पुरुष नहीं वो सोया नहीं जगा हुआ रहता है क्यों जगह रहता है जगह रह कर क्या करता है वो कथन कामम कामम तम तम अभिप्रेतम स्त्रि अर्थम अविद्या निर्माण में क्या कर रहा है कथ तम तम अभिप्रेतम स्त्री सो अभिप्रेता स्त्री आदि विभिन्न अनेक पदार्थों को वह अविद्या के द्वारा निर्माण करते रहता है निष्पादय जागृत निष्पादन करता हुआ जगा हुआ रहता है किस प्रकार जगा रहता है उसका जवाब दिया क्यूँकी वह अनेक प्रकार के पदार्थों की परिकल्पना करते हुए उनका ही उपभोग करता हुआ जगा रहता है कौन है वो पुरुष पूरी क्षेत्री पुरुष इस शरीर रूपी नगरी में जो सोता हुआ रहता है तदेव शुक्र जो ऐसा है वही कैसा है शुद्ध है तक गुहम ब्रह्म ऐसे भिन्न कोई रहस्यपूर्ण गुह ब्रह्म नाम का वस्तु नहीं है यही है वो ब्रह्म है वही आपका दृष्टि स्वरूप बना हुआ है स्वप्रकाल में तेजस नाम से कहा जाता है शास्त्रों में तो तेजस इसलिए कहा तेजस स्वरूप है प्रकाश स्वरूप ही ज्योति ब्राह्मण में यह बात स्पष्टी का है जिसके बारे वह श्लोक भी है किस्त भात्री सीप दर्शन विधौ किराख्या चक्षुस्त नि दर्शन त्रह परिरे क्योंकि इन सभी से भिन्न होकर सभी का प्रकाशन करता हुआ सभी के अस्तित्व के अधिष्ठान रूप में अस्तित्व होकर अस्तित्व को प्रदान करता हुआ तो वह ब्रह्म ही हो सकता है दूसरा नहीं वो आत्मा ही है क्योंकि आप जगत के सकल पदार्थों को सूर्य के प्रकाश से देखते हैं दिन में और रात्रि में चंद्रमा दीपक के प्रकाश से अनुभव कर लेते हैं यह भी आपको जानकारी कैसे प्राप्त हुआ कि आप सूर्य से वस्तुओं को देख रहे हैं कि चंद्रारियों से वस्तुओं को अनुभव करते हैं। यह आप निश्चय कैसे हो गया तब वो कहते हैं की भाई यह निश्चय का कारण यह है मैं चक्षु से इस बात को समझ रहा हूँ ग्रहण कर रहा हूँ तो सूर्य का प्रकाश है या किसी ने किसी बाह्य प्रकाश को लेकर के मैं जो चक्षु के माध्यम से इन वस्तुओं को ग्रहण करता हूँ लेकिन जब चक्षुरारी नहीं होते है तब उस स्वप्न रूपी अवस्था में जो स्व पदार्थ उनको किस देखते हो तो वो कहता है की मैं बुद्धि से देखता हूँ देख रहे थे ये कैसे जानकारी हुई आप ये कैसे आपने जान लिया कि आप अपने बुद्धि से स्वप्न के पदार्थों को देख रहे थे ये कैसे पता चला आप इसका मतलब आप अपने बुद्धि को भी उस समय देख रहे थे ना और ये पदार्थ भी नहीं थे तब क्या था आप कैसे थे बताइए उस समय का भी अनुभव के बारे में आप कहते हैं, अहम सुखम अस्वापम न नकिंचित दबे मैं सुख पूर्वक सुया था उससे अतिरिक्त मैं और कुछ भी नहीं जानता हूं। एक अनुभूति का भी प्रत्यक्ष किसने किया था यदि आप कहते हो बुद्धि थी बुद्धि कर रही थी तो मैं आपसे पूछता हूँ ये आपने कैसे जाना कि वह बुद्धि थी और बुद्धि का अनुभव कर रही थी उसी बुद्धि में सारी स्मृति बनी हुई है ये कौन जान रहा है कैसे आपने जान लिया इस बात को तब आप ये कहना पड़ता है उस समय और कौन था मई तो था मैं तो था ही और मैं ये जान रहा था कि मेरी बुद्धि अब इस समय सो रही है और सोते हुए सबका छाप अपने अंदर ले रही है सुख का ज्ञान के अनुभव को अपने आप में ले रही है इस प्रकार की अनुभूति आपको हो रहा है आप ही अनुभूति स्वरूप है अतएव आप इस बात को तो समझ नहीं पाते कि मैं था। लेकिन जगने के बाद यह निश्चित रूप ऐसी आपको ज्ञान हो जाता है की आपका अनुभूति स्वरूप जो आत्मा है वही इन सगल अवस्थाओं में अनुभव कर रहा था यद्यपि अन्य अवस्थाओं में विभिन्न करणों की सहायता हमने जरूर लिया है तेल कर्णों की सहायता लेने मात्र से ही कर्णाधीन हुआ जो स्वयं प्रकाश नहीं या नहीं कह सकते क्योंकि यदि स्वयं प्रकाश नहीं होता तो अनुभूति और स्वाप्ल पदार्थों का प्रकाशन बुद्धि जो जड़ तत्व है वह कभी कर नहीं सकता ना इंद्रियां जो जागृत काल में जड़ तत्व है ये भी इन विषयों का प्रकाशन नहीं कर सकते है चाहे बाह्य जितना प्रकाश क्यों न हो अतएव जड़ पदार्थों को इस्तेमाल करते हुए जिस जगत का जागरूक अनुभव कर रहे हैं उन अनुभवों का पीछे निश्चित रूप से स्व प्रकाश स्वयं प्रकाश स्वतः प्रकाश स्वरूप कोई तत्व तो जरूर होगा जिसकी प्रकाश से सब प्रकाशित होकर प्रकाश मान होता व अनुभव में आते हैं जिसको अन्यत्र कहेंगे यमे वनुभाव ये भाषा भाती इत्यादि के द्वारा समझाया जाएगा इसलिए कहते हैं वह तत्व वह पुरुष निश्चित रूप से कैसा है शुक्र शुक्र परम पदार्थ नहीं हो सकता तदेव अमृतम अविनाशी उच्चते सर्वशास्त्र इसे सभी शास्त्र उसी तत्व उसी पुरुष तत्व के बारे में कहा वो क्या है वो अविनाशी है पृथ्वी आदि लोका तस्वीन सर्वे ब्रह्मी आसता पृथ्वी आदि लोका सर्वे लोका समस्त लोक की परिकल्पना कहा हुई है तस्वीन ब्रह्मणी एवं आचरता ब्रह्म आचरती है बिना शय का कोई कल्पना टिक नहीं सकता इस चित्रपट के दृष्टान्त में ने बहुत सुंदर वर्णन विस्तार ऐसी कर चुके हैं वो चित्र बिना पट का कहाँ असर थो है जिन चित्रों की आपने परिकल्पना कर दी है वह चित्र पट के आधार के बिना हो नहीं सकता है जैसे आजकल के आधुनिक जमाने के हिसाब से कागज रूपी आधार के बिना ये जो पोस्टर प्रिंटों के चिपकाए गए थे ये कहाँ प्रिंट होता बताओ कागज रूपी एक सामान्य आधार था उसी आधार आरोप ये सारा छपे हुए है यह आप जिस पुस्तक को पढ़ रहे है ये भी क्या था एक कोरा कागजी था उस कोरे कागज पर आपने काला नीला पीला शाहीओं से कुछ जो छपाया है या छापा है तो ये सब क्या है बिना अधिष्ठान का वह अक्षर की परिकल्पना हो नहीं सकता ये पूरा काला कागज हो उस पर काले अक्षर से छपाओ तब पढ़ सकोगे नहीं पढ़ सकते अभी अक्षर जो बनाया यो दिख दिया आपने उसका पीछे सफेद दिख रहा है की नहीं दिख रहा है सफेद किसका है वो? है? अधिष्ठान बुद्ध कागज का ही तो है यदि वो सफेद ना होता तो यह आप पढ़ ही नहीं पाते पढ़ सकते क्या तो इधर बाहर भी सफेद कागज है वो पीछे भी सफेद कागज है आगे भी सफेद कागज है तभी वो रेखा काला जो दिख रहा है उसके आधार पर आप यह करके पाठ करते हो यदि आगे पीछे मध्य में वो सफेद न हो तो पढ़ोगे क्या कैसे पढ़ पाओगे इसी प्रकार से आगे पीछे मध्य में यदि चेतन ना हो तो हम अपने आप को अनुभव नहीं कर पाते कि जागृत है स्वप्न सुषुप्ति है व्यवहार कैसे कर पाते असंभव है इसलिए स्पष्ट ही मानना पड़ेगा बिना चेतन रिष्ठान का ये जो जागृत सुषुप्ति आदि भेद व्यवहार हो रहा है यह असंभव व्यवहार हो ही नहीं सकता एक कारणीभूत तत्व अधान सर्व कल्पना का जो है आधारभूत तत्व जिसमे समस्त लोक भी इसलिए कहा जा रहा है कि परिकल्पित है वही, वही ब्रह्म समझो सर्वलोक कारण पार्थ के क्योंकि सगल लोगों के कारण रूप होने से वही ब्रम को ही आश्रय मानना पड़ेगा तदुना तेती कश्चन इत्यादि पूर्व देव ऐसा शुद्ध ब्रह्म स्वरूप अतिक्रमण करके कोई तत्व किसी प्रकार से रहता है कहीं रहता है किसी देशावच्छिन्न किसी कालावच्छिन्न किसी आकार आदि आकर के नाम रूपाध्यान होकर के है ऐसा कोई कह नहीं सकता इसको देकर समझाएंगे क्योंकि इस संसार में अनेको तार्किक बैठे हुए हैं, एक से खोपड़ीदार आदमी है अविन्द तार्किकों के चक्कर में जो पड़ गया वो तो कहेगा ब्रह्म कुछ भी नहीं परिकल्पना है संसार सत्य है और ब्रह्म मिथ्या है बोलेगा वो जगत् सत्यं ब्रह्म मिथ्या ऐसा करे अनेक तारक कुबुद्धि विचारित अंतरण प्रमाणोपन्नम आत्मकृज्ञानम असकृत उच्यमान बुद्धिनाम ब्राह्मण रांचेत नादी तत्तिदने अनेक तारक कुबुद्यो द्वारा विचारित अंतकरण है जिनका ऐसे जो अनिजु बुति ना जिसके अंदर रिजु बुद्धि नहीं है शुद्ध सरल हृदय जिसका नहीं है ऐसे लोगों के अंदर प्रमाण से है, प्रमाण और युक्ति से सिद्ध वस्तु है क्या जीवर मईकत्व का जो ज्ञान है उसको भी जिसे असकृत जमान सैकड़ों बार अनेकों मंत्रों के द्वारा कह दिए जाने के बावजूद अनरिज बुद्धि वाले होने के कारण ब्राह्मणों की बुद्धि में भी ब्राह्मण से अभी न आधियते ये जीव ब्रह्म एक हो नहीं पाती है बड़े बड़े पैदा हुए अपने आप जो महान आचार्य मानते रामानुजाचार रामानचार निम्बार आचार्य नहीं अनेको आचार्य ये भी फेल हो गए इनकी भी बुद्धि काम नहीं करी जीव ब्रह्म एक तो पकड़ नहीं पाए क्या ऐसा मानो याद ये कहो वो जानते थे जीवर एक है लेकिन ये भी जानते थे कि आम जनता सबके सब इसके अधिकारी नहीं है इसके योग्य नहीं है इसलिए उन्होंने सोचा ये वेदांत शंकराचार्य जी का वैसे क्या वैसे रहने दिया जाए इसके खिलाफ को तोड़ मरोड़ करके विषक्ता द्वैताद्वैत जितिया द्वितिया दुनिया भर जो भेद है इनको न लिखा जाए तो सब के सब पाखंडी और सब के सब जो है आसुर वेदांत वाले महा हो जाएंगे इन सामान्य जनता को दुष्ट प्रवृत्तियों में होता हुआ वेदांत का दुरुपयोग न करें अतिव लगता है मुझे इन आचार्य वरि कृपाल वो लोग है अज्ञानी नहीं दे जीव जीव ब्रह्मिक को जानते थे वो अच्छी तरह समझते थे लेकिन उन्होंने देखा ये अज्ञानी जो भेड़ बकरी का चाल इनको तो हिसाब से करना ही पड़ेगा जो जोशी सर्व कर्मा संगीता ने भी कहा है इसे उन्होंने देखा इनको कर्म है इनको भक्ति इत्यादि के योग्य लोग है ज्यादातर इसलिए उनके हिसाब से उन्होंने एक और भाष्य लिख दिया इस प्रकार से इस जनता के अंदर जो 100 प्रतिशत में से 10 प्रतिशत दस प्रतिशत दस दस दस कितना हो जाए दस एंड दस सौ इसलिए दस, दस भाष्य बन गया सारी जनता को दस भाषा बांट रहे कुछ और चिंतित भेदा के लायेंगे कुछ भेदा भेद के लाएंगे नहीं कुछ शुद्धा तो द्वैत के लायक है बिल्कुल अद्वैत के लायक है कुछ कुछ द्वैता के लायक है जो जिसके लायक उस हिसाब से दस प्रकार के भी आचार्यों ने लिखा है फिर ये हम नहीं मानेंगे कि भाई वो आचार्य इतने महान होते हुए वो इस विषय को नहीं जानते थे ऐसे नहीं कहना है कि मान के चलना है परम कारण को भगवान जीवनी ही जिसे कहा जाता है ना हर के शुरू ही लिखा है ये जीवनी महर्षि खुद से पढ़े और ठीक विपरीत लिख रहे ऐसे लिख दिया। ते मानना पड़ेगा परम कारण को भगवान जी मिनी परम कारणिक थे वे दे जानते थे अथात तो परिज्ञास के लायक सभी नहीं है इसलिए मुझे अथा तो धर्म जिज्ञासा लिखनी पड़ेगी उन अज्ञानियों के कल्याण के लिए परुणा वही जो ऋषि ऐसा ही किया करते हैं या जानते हैं को, इन फिर भी वह इन लोगों को धीरे धीरे सीढ़ी दर सीढ़ी उठाने के लिए जानकर इन तत्वों इस प्रकार से लिखते हैं लेकिन कुतार्कों के चाल हाथ वही नहीं है बोलते ना वो बिल्कुल ये तो हाथ है मानने वाले लोग है ना ठीक है कोई अनुपरिमाण कर रहा है कोई कोई परिमाण कह रहा है आवागमन की बात करता है करो भक्ति आदि की बातें कह रहा है तो ठीक ही है लेकिन उसकी बातें नहीं कह रहे इसीलिए या उन अंतरिज बुद्धियों की बात कह रहे हैं जो कुतारको के चावल में आके फंस जाते हैं और नास्तिक होने को तैयार होते जुजनान तरण की ओर चले जाते ईसाई मुसलमान बन जाते उनके लिए कहा जा रहा है भाई देखो ऐसे नहीं सोचना क्योंकि एक समय में हुआ ही इसलिए ब्राह्मण करें, करे अनुजु बुद्धी नाम ब्राह्मण आराम ना। चेत से बुद्ध भगवान के समय में सारे ब्राह्मण बुद्ध के चेले बन गए बौद्ध हो तो गए जैन आ गया तो साहब बोध बाकी बच्चे कुछ कुछ थे वो भी चले उज्जैन हो गयी एक दो प्रतिशत बांकी अंठानवे प्रतिशत ब्राह्मण वर्ग बौद्ध और जैन और उन लोगों जाकर जा के वहां पर पढ़े तो थे छात्रों विद्वान तो थे ही शब्दों के और बहुत सामने को लिख तो उनकी कृपा है तो उन्होंने दोबारा सब कुछ ठीक किया संवर्धन परिवर्धन परिवर्तन करके उसको सुस्थापित किया इसलिए आज हम लोग आप लोग बैठके यहाँ हैं। तो इसलिए यहाँ पर राजुझ बुद्धि नाम रावण नाम उनके जमाने में ऐसे ज्यादा थे उनके चित तो उनके चित्र में वह तत्व का आधार नहीं हो पाता है नारियता आदरवती श्रुति लेकिन उस जीव का प्रतिपादन करने में मान आदर रखने वाली जो श्रुति महान श्रद्धावती श्रुति जो है इसीलिए उसको बारम बार कहती उस समय में भी किंचित जो ब्राह्मण रह गए थे वो भी इतनी कट्टरता में आ गए थे इतनी ज्यादा कट्टरता में थे वो अपने अपने बात को लेकर के बैठे हुए हैं इसलिए ऋचु नहीं था अंदरिजु बुद्धि नाम ब्राह्मण नाम की बात करें ऋचु ब्राह्मण ब्राह्मणा कभी नहीं होता